रहो, रहो, सुनते रहो, रहो। नमस्कार आप सुनडा रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ आशा करूंगा आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो चलिए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेष केशव सिंह कीर्ति जी जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं आप बिहार पटना से बिलोंग करते हैं और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है तो आपके कीर्तिमान आप ही के द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से ओम केशव सिंह कीर्ति का बहुत बहुत स्वागत जी आप सभी का मेरा स्व नमस्कार स्वीकार हो जी कैसे हैं आप जी मैं बहुत अच्छी हूँ और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें जी मेरा तो बहुत छोटा सा परिचय है और ये परिचय इसलिए ज्यादा खुशनुमा और हो गया है कि मैं बाबा के दरबार में मेरी पदार्पण मेरे बड़े भाई भूषण भैया के द्वारा हुआ था जी, मैं मूलिता बिहार की रहने वाली हूँ बिहार के पटना जिले के मुकामा गांव से हूँ तो जन्म कहीं भी इंसान लेता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है की उसकी अंत भी वही होती है हाँ बिल्कुल सही बात है यदि अंत वहीं से हो तो फिर जिंदगी का सार कुछ बचता ही नहीं है जी। आप जन्म लिए हो चलो उठो बढ़ो देखो दुनिया क्या है तब समझ में आएगी दुनिया क्या है लेकिन हम लोग बस इतनी तक ही सीमित थे ये मुझे पता नहीं थी कि आज के ये कलयुग में भी स्वर्ग इस धरती पे है, है। <laughs> वो मुझे इस प्रांगण में देखने का मौका मिला अपनी नंगी आंखों से सही बात क्योंकि मैं बहुत सारे क्षेत्र में जा पाई जी जी। कठिन से कठिन दृश्य हमने देखा 2015 2015-22 पंद्रह बाईस मई को हमने दुनिया की ऊंची चोटी एवरेस्ट क्लाइम की उस एवरेस्ट के जाने के दरमियान में हम 23 लोग टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से गए जी जी। मैं अपनी आंखों के सामने 23 व्यक्ति में बारह आदमी ही जिंदा रहे और साथी को मुझे खोना पड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाई इस चीज का गम मुझे बहुत ज्यादा था क्योंकि आपको भी याद होगा 2015 में एबलांच बहुत जबरदस्त आ रही थी नेपाल में बहुत ज्यादा आया था भारत भी प्रभावित हुआ था बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रहता था कि हम क्यों नहीं कुछ कर पाए क्योंकि मेरे सब सामने का मंजर था सही बात एडवेंचर में ये भी होता है अपने साथी का रोप खुद काटना पड़ता है बिल्कुल ये भी मंजर मैंने बहुत बार करीबी से देखा है और रोप मैंने काटा भी है बिल्कुं, बिल्कुं। तो मुझे कहीं लगता था कि ये पाप मुझे लगेगी हुँ, हुँ, हुँ. क्योंकि मैंने रोप काटा है उस रोप में की जान मैंने लिया है मजबूरी थी हमारी यदि मैं पचास साठ की जान नहीं लेती हुँ. तो सौ से डेढ़ सौ की भी जान चली जाती बिल्कुल बिल्कुल ये प्रश्न के उत्तर मेरे पास नहीं थे भाई साहब उत्तर को लेकर मैं चल रही थी लेकिन भूषण भाई ने ये स्वर्ग ऐसी जगह में मुझे आने का जगह दिया और सभी का जब मैं बातें सुन रही हूँ ना तो कुछ कुछ मुझे उत्तर मिल रहा है शायद जाते जाते वो उत्तर मुझे पूरा मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल केशव संकीर्ति बात ही अच्छा अनुभव आपने साझा किया आपने जीवन का और निश्चित तौर पे जब व्यक्ति ऐसे मुकाम पे रहता है जहाँ पर उसको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं तो मन जकझोड़ जाता है और समझ नहीं आता कि जीवन का सार क्या है सत्य क्या है और अभी आपको वो सारी चीज़ें पता चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो आप जो है स्वर्ग में पहुँच गए हैं तो मैं चाहूँगा इस इस के क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ वो थोड़ा सा बताए कुछ आपके बताएं कुछ आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताए शिक्षा दीक्षा जी मेरी शून्यता थी का जहाँ से मैं बिलोंग कर रही थी एक रॉबर इलाका था वहाँ खासकर हम महिलाओं को और मैं थोड़ा सा ब्राह्मण समुदाय से आती हूँ तो ब्राह्मण को निकलना बहुत मुश्किल था मेरे मन में ऐसा लगा कि आखिर हम क्या करेंगे कहीं कहीं कुछ गली में कुछ परिवार के मो मौखिक वर्णन मुझे सुनना पड़ा लड़कियां आखिर कुछ नहीं करेंगी उसकी लाइफ बस चूल्हे चौके तक होती है शिक्षा भी था नहीं अर्थ से कमजोर थे जो कि बाहर में जाके शिक्षा लेते दुनिया बाहर देखते तो मैंने सोचा कि चलो एक क्षेत्र खेल है उसमें प्रयास करें लेकिन मेरे गांव में खेल एक वरदान नहीं अभिशाप था नहीं। नहीं। फिर मैंने थोड़ी प्रयास की अपने ग्राउंड में वॉलीबॉल खेलने का वहाँ दो तीन लोगों का स्पॉट डेथ मटर किया गया फिर उसको भी मैंने छोड़ना पड़ा फिर मैं अपने जिला में गई क्रिकेटर सब्बा करीम का आप लोग नाम जानते हैं उनके इंस्टीट्यूट में हमने क्रिकेट भी कुछ दिन के लिए खेला फिर आर्थिक परेशानी के कारण उससे भी हम रिमूव कर गए फिर रगबी फुटबॉल स्टार्ट किए वही भी, भी मैं खेल रही हूँ फिर अचानक दुनिया की पहली महिला विकलांग एवरेस्टर अर्णिमा सिन्हा का नाम आप लोग भी जानते हो हम लोग दोनों मैच खेलने विशाखापट्टनम गए अच्छा, अच्छा। हम रग्बी खेलने गए और वो लोग बाल अचानक न्यूज़पेपर में हम देखते क्या है कि वो विकलांग भी, भी हो गई और माउंट एवरेस्ट भी फतेह कर ली मैं एक्चुअली ये दरबार में कह रही हूँ मुझे ये पता नहीं था कि एवरेस्ट की हाइट होती क्या है और एवरेस्ट जाने की क्या प्रक्रिया क्या है? है? क्या है और भारतीय फर्स्ट एवरेस्टर लेडी अभी जिंदा है या मर गई है बचंद्रीपाल लेकिन उस अखबार में जो दिया हुआ था उस पर मैंने संपर्क किया बचिंद्री जी से मैंने मिला उनसे मैंने प्रशिक्षण लिया और फिर मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया mm. यही मेरा सिलसिला रहा फिर परिवार चलाने के लिए इसलिए कि मेरे माँ पिताजी दोनों स्वर्गवाशी हो चुके हैं mm. परिवार का भी दायित्व आ गया मेरे बड़े भाई साहब एक छोटी सी राज्य स्तरीय नौकरी करके परिवार चला रहे हैं तो mm. घर चलाने के दरम्यान मुझे खेती भी करना पड़ा आर्थिक स्थिति से भी झूझ रहे भी थे झूझ रहे भी हैं हम्म हम्म लेकिन अभी लगता है कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है <laughs> जी जी तो अभी इन भविष्य में आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं किस तरह की चीजें आप प्लान कर रहे हैं मेरा प्लानिंग ये है कि मैं जब ट्रैकिंग पड़वा मतलब पहाड़ी इलाका में जब मैं करती हूँ तो वहाँ जो प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ की जो प्रवास करने का तरीका, तरीका है, है जो बाहरी लोग भी वहाँ प्रवेश कर रहे हैं और जो वहाँ के लोग हैं तो वहाँ के बच्चे का शिक्षा जो है वो थोड़ा सा मुझे सलमिलाका जो हुआ या मेरे दूसरे राज्य में भी सलमिलाका है जी, तो जी। मैं दूसरे राज्य के सलमिलाका के बच्चों को उसके मन मुताबिक या वो खेल जगत में जाना चाहे वो पढ़ाए पढ़ना चाहें तो उसको मैं कोशिश यही कर रही हूँ और प्रयासरत भी हूँ कि उनको शिक्षा मिले और वो यदि खेल जगत में आना चाहे एडवेंचर लाइन में आना चाहे तो उनको हमें भेजने की प्रयासरत आगे भी है अभी भी रहे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा जो नेक विचार है आपके कि ऐसे इस्लाम एरिया में रहने वाले बच्चों को खेल या पढ़ाई के साथ जोड़ना आप चाहते हैं हमारी और से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मंगल करते हैं इस शुभ कार्य के लिए और जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे सभी रेडियो मधुबन के जो लिसनर्स हैं उन सभी के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? जी मैं मधुबन रेडियो को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो साक्षात शांति का स्वर्ग है उस शांति के स्वर्ग में मेरे संपर्क में आने वाले जितने भाई बहन हैं मैं उन्हें एक बार पदार्पण करने की आप लोगों से मैं अनुमति चाहती हूँ शायद आशा भी करती हूँ कि वो अनुमति मुझे मिले कि वो लोग भी दुनिया आकर देखें कि स्वर्ग है तो क्या है शांति है तो क्या किताब पढ़ने में संतुष्ट लोग नहीं होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल देखने में ज़्यादा संतुष्ट होंगे यही मेरा संदेश रहेगा खासकर यहाँ की नाड़ियों का जो सम्मान है यहाँ का रहने की विधि व्यवस्था है यहाँ का शांति वातावरण है यहाँ की स्वच्छता है यहाँ की निश्छलता जो है वो मुझे बहुत बहुत करीब मेरे दिल में जगह बना चुका है और वो जगह मैं सबके दिलों में बनाना चाहती हूँ खासकर अपनी महिलाओं को जो वो किंचित मानसिकताओं में अपने गांव में अभी वो जी रहे हैं जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया केशव सिंह कीर्ति जी आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपका जीवन जो है एक मोटिवेशन एक लाइफ में जो है आ, अभाव से जो है आप निकले और वो संभावनाएं करके दिखाएँ जो आम व्यक्ति के लिए भी मुश्किल होता है तो आपने उन चीज़ों को अचीव किया है तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह का जो है जीवन में आप अच्छा काम करते रहें और आपकी जीवन कहानी को सुनकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले अनेकों को जो है जीवन जीने का जो प्रेरणा है वो मिलता रहे ऐसी के साथ फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं ओम शांति आप सुनाए हैं रेडियो वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहोरे be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 स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में पुजियारे वो पाल हारे निर्गुल और न्यारे रे बिंद